प्रत्यानपश्य है दृषिमात्र है चेतन ही है शुद्ध है शुद्ध होने पर प्रत्यानपश्य प्रत्यान अनुपश्यती प्रत्यान प्य साक्षी रूप से बुद्धि को ही प्रकाश करने वाला पुरुष है प्रत्यानुप्य बुद्धि में ही विषयों का ग्रहण बुद्धि में तदाकर बुद्धि होती है बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होने से पुरुष में बुद्धि प्रतिसं बुद्धि को प्रकाश करने वाले बुद्धि को जानने वाला पुरुष तो बुद्धि का धर्म पुरुष में आरोपित तो होता है टीका में व्याख्यातम दृष्टि दृष्ट स्वरूप अवधारणा आरभ्य द्रष्टा दिशा मत्र शुद्धो इति पश्य इसकी व्याख्या भाषा में दिशा मत्री दिग्शक्तिरव दिशि मात्र जन से दिग्शक्ति दिग्रूप विशे विशे ही विशेषण अपरामुष्ट विशेषण ही अपरामुष्ट विशेषण से संबंध रहित विशेषण जितने हो विशेषणानीति कामें धर्मास्तेमुष्ट विशेषण धर्म है, कोई भी धर्म से असम्बद्ध लय उदय स्वभाव धर्म से संबंध रहित उदय व्यय उत्पत्तिनाश रात बुद्धि आदि धर्म से रहित शुद्ध और दिव्य रूप है पुरुष सब पुरुषों बुद्ध है प्रति संवेदी को प्र... बुद्धि के द्वारा प्रकाश होता है अरे बुद्धि को ही प्रकाश करने वाले प्रति संवेदना का हेतु बुद्धि में जो ज्ञान उसका हेतु ही पुरुष है, है।, है। दर्पण जैसे प्रतिबिंबों का हेतु है इस प्रकार हम जाना इत्यात्मक ज्ञान होने ज्ञान को भी प्रकाश करने वाला ये पुरुष होता है बुद्धे प्रतिसंवेदी सबुद्धेर न सद प्रतीका में मात्र मात्रग्रहण से तात्पर्य दर्शित मात्रग्रहण क्या वाच्य में मात्र सूत्र में दिशिमात्र मातृग्रहण का तात्पर्य दिखाया दृक्शक्तिरव किसी विशेषण से संबंध रहित तो। विशेषण ही अपराध ये मात्र शब्द का तात्पर्य बताया से आज के शंका करते हैं यदि सर्व विशेषण रहित दीक्ष शक्ति न तब्दाद दृश्य यदि कोई भी विशेषण दीक्ष शक्ति में ही नहीं सब विशेषण से रहित है विशेषण शून्य है किसी भी विशेषण से संबंध नहीं पुरुष तो न तरी शब्दादि दृष्टि शब्द आदि का ज्ञान नहीं होगा ज्ञान क्यों नहीं होगा नहीं ही दृश्य न असंस्पृष्टम दृश्यम भवती दिग् रूप चेतन के साथ संबंध नहीं होगा तो दृश्य कैसे होगा दीप प्रकाश से संबद्ध होता है घट आदि तो घटादि प्रकाश क्यों होता है दृष्टि पुरुष के साथ संबंध नहीं होगा तो दृश्य नहीं होगा कोई विचेष न है पुरुष निर्धर्म कहे संबंध भी नहीं होगा दृश्य के साथ तो दृश्य नहीं होगा गठपटा भी ऐसा संक्रांत कहते सुरुषो बुद्धि प्रतिसंवेदी बुद्धि प्रतिसमवे पुरुष का क्षात संबंध नहीं है बुद्धि का संबंध है और बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होता है बुद्धि दर्पणिक समानुवास जिस बुद्धि में विषय का संबंध है उसे बुद्धि में पुरुष का संबंध प्रतिबिंब होता है तो पुरुष में विषय दिखता है ठीक टीका बुद्धि दर्पण पुरुष प्रतिबिंब संक्रांति रेव बुद्धि प्रति संवेदित्व पुरुषि प्रति संवेदी बुद्धि प्रति संवेदकी बुद्धि को जानने वाला पुरुष बुद्धि को तो प्रकाश करने वाला है तो पुरुष में बुद्धि प्रति संवेदित्व किम बुद्धि प्रकाशको तो पुरुष में क्या चाहिए धर्म कहे निर्दय निष्क्रिय है बुद्धि को प्रकाश करने के लिए क्या करेगा पुरुष और तो कोई क्रिया नहीं तो फिर बुद्धि बुद्धिदित हो बुद्धि को भी प्रकाश करने वाली, बुद्धि विषय को प्रकाश करता है, करती है उसको भी पुरुष प्रकाश किस करेगा तो प्रकाश करने का यही है बुद्धि दर्पण पुरुष प्रतिबिंब संक्रांति रहे नहीं बुद्धि दर्पण के समान हुआ दर्पण तुल्य बुद्धि में पुरुष का प्रतिमिम्ब होना प्रतिमिम्ब का संक्रांति संक्रांति गमन、का संक्रमण गमन गमन नहीं प्राप्ति प्रतिबिंब दिखना बुद्धि तर्पण पुरुष का प्रतिमिम्ब होना ही पुरुष में प्रतिसंविदित्व बुद्धि प्रतिसंवेदित्व बुद्धि प्रकाशकत्व बुद्धि में विषय का विषयकार वृत्ति होती है उस पुरुष का उसे प्रतिबिंब होने से पुरुष में वृत्ति का संबंध दिखता है जल में कंपन होता है जल में चंद्र का प्रतिबिंब आने से जलगत प्रतिबिंब का संबंध चंद्र जलगत कंपन का संबंध प्रतिबिंब में दिखता है चंद्र में ठीक इस प्रकार पुरुष में बुद्धिगत धर्म का संबंध दिखता है तथा से दृष्टि छायापन्न या बुद्धिया संसुष्ट श्रद्धा भवन दृष्टि दृष्टि बुद्धि बुद्धि दृष्टि छाया आपना युक्ता दृश्य पुरुष पुरुष के छाया प्रतिबिंब से युक्त है बुद्धि ऐसे बुद्धि से संस्कृत है संबद्ध है जिस बुद्धि में पुरुष का चिता प्रतिबिंब है आभाष है उसी बुद्धि के साथ शब्दादि का संबंध है वो तो शब्द आदि बुद्धि में बुद्धि में पुरुष का प्रतिबिंब होने से भवंती दृश्य पुरुष का दृश्य हो जाते शब्द इतने मात्र से सद बुद्धि पार्थिम बुद्धिचत्यम कस्पये कि छायापत्या तो ये बौद्धलोक तो कहते क्षमिक विज्ञानवादी शून्यमत शून्यको तो बिवर्त योगाचार्ति मत एक तो विवर्त तो कि योगाचारते विज्ञानवादी बुद्धि ज्ञान ही है उस उससे अतिरिक्त तो कोई आत्मा नाम वस्तु नहीं है वही बुद्धि है जिसको आप आत्मा चैतन्य कहते हैं वो तो बुद्धि ही है बुद्धि का ही विवर तो सारा प्रपंच बाह्य वस्तु अंदर जितने हैं सब तो बुद्धि में ही दिखते हैं जैसे स्वप्न में स्वप्न दृश्य कोई अलग नहीं स्वप्न दर्शन बुद्धि ज्ञान से अलग नहीं है इसी प्रकार जागृत में जो दिखता है बुद्धि से अलग नहीं बुद्धि भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाशवाला नाश वाली है।, नाश है तो उसको कहते पारमार्थिकमे बुद्धि चैतन्य चैतन्यवक्यम बुद्धि चैतन्य एक ही वास्तव क्यों नहीं मानते हैं क्षणिक विज्ञानवादी की तरफ से शंका है किम अने तत्या तो प्रत्याय बुद्धि में विषय का संबंध विषयाकार वृद्धि हुई और पुरुष का उसमें छाया प्रतिम्ब होने से पुरुष का दृश्य ऐसा व्यवहार करते हैं इतने कल्पना के अवश्य बुद्धि कोई चेतनमान नहीं पुरुष वही बुद्धि अलग कोई आत्मा ही सब बुद्धि न स्वरूप बुद्धि से पुरुष बुद्धि पुरुष तो अभिन्न ही नहीं दोनों में सारूप भी नहीं न स्वरूप सब बुद्धि न स्वरूप समान रूप नहीं लग लग है वैलक्षण है बुद्धि तो परिणाम ही नहीं है परिणाम रहित है पुरुष बुद्धि जड़ है पुरुष चेतन है बुद्धि में लेप होता है विषय का संबंध होता है विषय के साथ बुद्धि का संबंध होता है पुरुष होता है निर्लेप इसमें भेद है स्वरूप नहीं है भाष्य में बुद्धे न स्वरूप ना अत्यंत विरूप न तो स्वरूप नहीं अत्यंत विरूप भी, भी नहीं अत्यंत विरूप नहीं स्वरूप नहीं दोनों मना कर दिया ठीक है टीका तथा अस्वरूप से छाया दुर्घटा यदि अस्वरूप स्वरूप नहीं है बुद्धि के साथ कोई संबंध नहीं तो उसका छाया बुद्धि में कैसे आएगी इसलिए कहते ना अत्यंत विरूप अत्यंत विलक्षण भी, भी नहीं दोनों का जो निषेध क्या क्रम से एक एक हेतु है, बताते हैं तत्र सारूप्य निषेधति सारुप्य बुद्धि का सारुप्य पुरुष में नहीं है नही स्वेदाव्य बुद्धिस्वूपुरश नहीं पुरुष में सारुप्य का निषेध करते हैं में न कह पुरुष नाव बुद्धि का बुद्धेपूपुका पुरुष नहीं टीकाने हे हे, हे हेतु कस्मार क्यों नहीं कस्मार हेतु उसका उत्तर देते हैं टीकाने सहेतुकम तो वैरूप्य हेतुमा स्वरूप नहीं हे, है है है क्यों हे? उसके हेतु देते हैं वैरूप्य हेतुमाह हेतु जो देते हैं सहेतुकम हेतु के साथ वैरूप्य हेतुमा और तो कारण बताते हैं ज्ञाता ज्ञात विशेषवात पिणानी बुद्धि तरह सेवादिर्घटादिर्वा ज्ञात ज्यांतस्य परणा दर्शय ज्ञाताज्ञात विषय बुद्धि का विषय ज्ञातज्ञात ज्ञात ज्ञाताज्ञात विषय यहाँ बुद्धे सा बुद्धि ज्ञाता ज्ञात विषयिका ज्ञाताजात ज्ञात विषय के भी है अज्ञात विषय के भी है बुद्धि का कुछ विषय ज्ञात है कुछ अज्ञात है परिणामिनी बुद्धि बुद्धि का परिणाम होता है परिणाम वाली बुद्धि है विषय गवादी घटादी बा बुद्धि का विषय गोवादी घटादी है कभी कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात है सर्वदा सब विषय ज्ञात नहीं है ठीक है परिणामिनी बुद्धि अस्मा तस्मात्पा ये हेतुआ वैरुप में हेतु है परिणामित्वा परिणामिनी बुद्धि यूरूपा ये हेतु परिणामिन के लिए हेतु क्यों इसका विशेष ज्ञात तो अज्ञात है सहेतु का हेतु का सहेतुकम हेतु महा हेतु हो गया वैरुत्व का हेतु हो गया परिणामित्व तो बुद्धि बुद्धि में परिणामित्व तो। परिणामित्व तो होने के कारण बुद्धि पुरुष में वैरुत्व हुआ पुरुष परिणामी नहीं है और बुद्धि में परिणामित परिणाम कैसे है क्योंकि उसका कुछ विषय तो ज्ञात होते कुछ अज्ञात होते है इस परिणाम के कारण तो इसके लिए यदा कलु इम शब्दादि आकार तथा ज्ञात शब्दादिक्षण विषय कभी ज्ञात है कभी अज्ञात है शब्द बुद्धि बुद्धिवृत्ति होगी तो यदा कलु इम का बुद्धि शब्दादि आकार जब शब्दाकर वृत्ति बुद्धि स्वयं शब्द आकार रूपाकार रसाकार हो जाएगी तब उसका विषय ज्ञात होगा तदा ज्ञात हो अस्या शब्दादिलक्षण भगवती विषय शब्द रूप रसाद विषय बुद्धि का ज्ञात होते हैं तो ज्ञात विषय के विषय हो जाएगी बुद्धि तद अनाकार शब्दाकार नहीं तो शब्द ज्ञात नहीं होगा गौ देखता है तो घट्ट को देखता है घट के साथ बुद्धि का संबंध हो घटाकार बुद्धि हुई तो उस समय अन्य बुद्धि का विषय नहीं है तद अनाकार अज्ञात हो यदि शब्दाकार बुद्धि नहीं तो शब्द अज्ञात होगा तथा से कदाचित वो तदाकारता दी परिणामी थी कभी तदाकार होती बुद्धि समय हमेशा तदाकार नहीं हमेशा तदाकार हो तो सब विषय का भान सर्वदा हो या पत्याई ऐसा नहीं होती सर्व विषय की प्रती हमेशा दस परणी पारणा बुद्धि जैसे तस्प्रयोग करते प्रयोगस्वती अन्न प्रयोग परेल। बुद्धि परिणामनी ज्ञाता ज्ञात विषय श्रोत्रदिवत साधक पिणा पक्षे बुद्धि बुद्धि परिणामनी ज्ञाता ज्ञात विषय उसका विषय कुछ ज्ञाते कुछ अज्ञात है दृष्टांत है स्रोत्र आदि श्रवण का विषय बहुत शब्द है श्रवण के द्वारा ग्रहण होते हैं किन्तु सब शब्द का ग्रहण समय है कुछ शब्द का ज्ञान हो जाए कुछ अज्ञात है स्रोत्र आदि में ज्ञाता अज्ञात विषय का तो है तू है और परिणामित्व भी है इंद्र सब परिणामी विषय के संबंध होते हैं यत्र, यत्र याता ज्ञात ज्यात विषय विषयत्म तत्र परिणामित्व बुद्धि का विषय भी गो हटादि हमेशा सब ज्ञात नहीं होते कुछ ज्ञात कुछ अज्ञात होते हैं तो ज्ञाता ज्ञात विशेष स्वरूप हेतु बुद्धि में पक्ष में रहने दे वहाँ साथे भी रहेगा परिणामत्व यह अनुमान है हाथ में प्रश्न विषय आदि हटादे व्ञात अज्ञात परिणामित्व दर्शे थी टीका में पहले तद्रीतवाद तद्वैर्म पुषस्त इस बुद्धिवैधर्म पुष में है पुरुष पुरुषपरिणी नहीं है तद्परीद हेतु सिद्ध्यमें पुष्स्राये तद वैधर्म पुष्स तद्विपरीदेत सिद्ध्य में पुषमें बुद्धिवैध हो जाएगा तद्रीतवादे विपरीत तो है ऐसे में परिणामित्व उसका विपरीत अपरिणाम और अपरिणामित होने के कारण क्या है बुद्धि तो ज्ञाता हुई सदा हु� ही ज्ञात अज्ञात नहीं होता है सदा ज्ञात विषयत्व तो पुरुष से अपरिणामित्व परिदीप पुरुष में अपरिणामित्व को प्रकाश करने वाले परिदीप थी प्रकाशन करने वाले पुरुष में कौन कम हुए प्रकाश करने वाला सदा ज्ञाते विषयकत्व सदा ज्ञात विषय युष से स पुरुष सदा ज्ञात विषयक तस्य भाव सदा ज्ञाते विषयकत्व क प्रत्यय विकल्प से होता है शेषाद विभाषा सदा ज्ञात विषयकत्व अर्थात पुरुष का विषय सदा ज्ञात है ज्ञान सुख दुखोत्पन्न होते तो पुरुष ताक्योत्क प्रकाश कर ही देता है अज्ञात नहीं होता है वेदांत ही मानते सुख उत्पन्न हुआ और उसका ज्ञान नहीं हो ऐसा नहीं होगा ज्ञान उत्पन्न होता है तो घट ज्ञान प्रतिज्ञान हुआ साखी उसको प्रकाश करता है बुद्धि में जो धर्म है तो पुरुष उसको साखी प्रकाश करता है सदा ही ज्ञात विचय है अज्ञात तो सुख अज्ञात तो दुख नहीं माना जाता है सुख है घट वस्तु है कभी घट दिखता है कभी नहीं दिखता है सामने घटा है हमेशा उसको देखते रहते क्या कोई वस्तु तो सामने होता तो हमेशा उसको देखते रहते तो जरूरी कभी देखते कभी दूसरे को देखते जैसे चिंता ना करते कभी वस्तु तो है तो ज्ञान तभी है और ज्ञान तभी है घटा वस्तु तो है कभी दिखता है कभी नहीं दिखता इसी प्रकार नहीं कि आपके सुख आप में सुख उत्पन्न हुआ कभी सुखों का ज्ञान है कभी ज्ञान नहीं पता नहीं चला कभी पेट में दर्द हो गया और पता नहीं चला ऐसे होता है तो दर्द कष्ट हुआ कि पता नहीं चला अज्ञात है तो दुख सुख नहीं मानते हैं हमेशा ही पुरुष का विषय ज्ञात ही होता है पुरुष ज्ञान घटे रूप ज्ञान से ज्ञान हुआ बुद्धि में उसको पुरुष प्रकाश कर देता है इससे ज्ञान होने के बाद कभी संशय नहीं होता है मुझे रूप ज्ञान हुआ या नहीं पेट में दर्द कष्ट हुआ या नहीं सुख हुआ नहीं ऐसा संशय नहीं होता है ज्ञान में कभी घट है अथवा नहीं समझते होगा अभी अभी देखा तो कलम कहाँ गई कलम लेकिन कलम से लिखते हैं यह रह गया अभी कहीं कलम अभी कहाँ गया एक पुस्तक कहाँ है अभी ऐसे कभी कभी संदेह हो जाता है अथवा नहीं करेगी हमेशा निश्चय रहता है वही कलम को में रखे लकड़ी काम करने वाले पेंसिल रख देते काल में ढूंढते रहते पेंसिल कहाँ है सबके सब ऐसे सब होता सामने रखा गया पास में रख दिया कि ढूंढते तो ज्ञात तो अज्ञात विषय को तो होता है ज्ञान कभी ज्ञात होता है कभी अज्ञात होता है तो संशय होता है घट है अथवा तो नहीं है इसी प्रकार घट का ज्ञान रूप ज्ञान होने के बाद ज्ञान का यदि प्रकाश साक्षी के द्वारा हमेशा नहीं हो तो संशय होना चाहे मुझे घट ज्ञान हुआ या नहीं हुआ रूप ज्ञान हुआ या नहीं हुआ ऐसा कभी संशय नहीं होता है भ्रांति भी नहीं होती है सुख दुख ज्ञान अंतकरण में जितने होते हैं वृत्ति सबका प्रकाश साक्षी कर देता है इसी प्रकार इनके सांख्य युग में भी सदा ज्ञात ज्ञान विषय तंत्र होने से क्या होगा पुरुष में सदा ज्ञात विषय तत्व होने से पुरुष अपरिणाम हुआ पुरुष से अपरिणाम परिदीपयती प्रकाश ये टीका में सदा ज्ञात विषय पुरुषो न ती केवल ही सदि ज्ञान ज्ञाते विषय को विषय के साथ संबंध अमिता होगा परिद्विपय का तो दृढ़ करता है पर दृढ़ यदि सदा ही ज्ञाते विषय को होगा पुरुष तो पुरुष शुद्ध केवल ही नहीं होगा विषय के साथ संबंध अमित रहेगा इसे आसेवान पृछी इस अभिप्राय डाला पूर्व पूछता है अकस्मात सदा ज्ञाते विषय का तो क्यों है अपरणाम तो कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं उत्तर नहीं बुद्धिश्चना पुरुष विषय से आज गृहता गृहिता चित्र बुद्धिश्चंद नाम पुरुष विषय से आज बुद्धि पुरुष का विषय है पुरुष का विषय होता हुआ भी कभी गृहता बहति कभी अग्रहिता बहती गृहिता ज्ञाता कभी अज्ञाता बुद्धि पुरुष के द्वारा कभी ज्ञात है और कभी अज्ञात ऐसा नहीं होता है हमेशा ही ज्ञात है बुद्धि को पुरुष प्रकाश करता है बुद्धि का ज्ञान पुरुष के द्वारा होता ही रहता है प्रकाश होता है इसलिए ज्ञात सदा ज्ञान ज्ञात विषय को पुरुष हुआ इस प्रकार की सिद्धम पुरुषों <helpless> से सदा ज्ञात विषय को तो सदा ज्ञात विषय तो सिद्ध होगा पुरुष में सदा ज्ञात विषय तो होने से तत से परिणाम ये भी सिद्धों वा पुरुष में अमित सिद्धवा अपरिणाम सिद्ध होने से बुद्धि से पुरुष में वैरूप्य हे बुद्धिपरिणाम पुरुषअपरिणाम ठीका <coughs> बुद्धिग्रहण ओर सह संभव निरोधअवस्थाएं अत उत्तेरोधसूचनाय पुरुष विषय बुद्धि होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होता है पुरुष के द्वारा बुद्धि से अग्रहणम से बुद्धि अग्रहण और और अस्थि निरोध समाधि अवस्था में बुद्धि होने पर बुद्धि का ग्रहण नहीं होता है सहसंभव बुद्धि है और अग्रहण है इसलिए कहते विरोध सूचनाय पुरुष विषय पुरुष विषय होता हुआ ज्ञात हो कभी अज्ञात नहीं होगा विषय है तो ही होगा ठीक है मेहते आद्यसचकार बुद्धि विषय तुम समिनोति परिशिष्टौ तो विरोधद्योतको चकारा तीन चकार की वाक्यमे न बुद्धिस्नाम पुरुष विषय गृहीता गृहता से चे आद्यकार बुद्धि विषय तुस चिनोति बुद्धिच्च विषय सैद पुषा बुद्धिस्याद बुद्धि पुरुष का विषय भी हो भी और ज्ञात अज्ञात भी हो विषय तो यदि है ज्ञात भी अज्ञात भी दोनों के होगा बुद्धि यदि पुरुष का विषय तो हमेशा ज्ञात ही है अज्ञात नहीं हो सकती इसलिए प्रथम चकार हो गया बुद्धिम विषय स्वयं समीचीन बुद्धि विषय हो बुद्धिश्च नाम पुरुष का विषय से चार पुरुष का विषय है बुद्धि अन्य विषय भी हो और विषय को ग्रहण करने वाली बुद्धि अब बुद्धि अज्ञात पुरुषों के द्वारा ऐसा नहीं हो सकता है अब दो चका आगे परिशिष्ट तो तो हो तो विरोध है पुरुषों का बुद्धि भी हो और ज्ञात अज्ञात दंड प्रकार का भी संभव नहीं विरोध है प्रयोग अनुमान प्रयोग करते हैं पुरुष हो अपरिणामी सदा संप्रज्ञात विस्थान और ज्ञात विषय यह परिणामी पर, तो ना सदा ज्ञात विषय होती यथा सूत्राद व्यतिरिक्त हेतु इसमें प्रतिज्ञा वाक्य कौन सा है पुरुषो परिणामी पक्ष क्या होगा पुरुष असाध्य अपरिणाम हेतु होता है संप्रज्ञात विस्थान सदाज्ञात विषय तक समाधि नहीं मैं संप्रज्ञात समाधि में विषय तो अज्ञात है संप्रज्ञात समाधि में और विान अवस्था में उसका विषय अज्ञात है निरोध समाधि में विषय बुद्धि स्वयं अज्ञात है संप्रज्ञात समाधि अवस्था में वित्थान व्यवहार काल में विषय उसका ज्ञात है इसमें दृष्टान्त नहीं मिलता है अन्य दृष्टान्त व्यक्त दृष्टान्त मिलता है जो परिणामी नो सदा ज्ञात विषय भवती यथा सूत्रादि सूत्रादि इंद्र परिणामी है सदाजात विषय कम कवि उसका विषय ज्ञान ज्ञाते कवि अज्ञात हे और ये पुरुष सदा ज्ञाते कोने से केवल अपरिणाम व्यतिरिकति जैसे पृथ्वी इतने यदि यदेद यदि नीचे न त गन्धवत् ये तरह हेतुना केवल व्यति अपरम वैधर्म आह बुद्धिपुरश मैं वैधर्म और कहते हैं स्वरूप नहीं विरूप है अन्य वैरूप कहते किंच, किंच परा था बुद्धि बुद्धि पर अर्थो परस्म इति पर बुद्धि अन्य के लिए प्रवृत्त तो होती है बुद्धि परहत्य कारिवार मिलकर के कोई कार्य करते हैं तो यह संघात सत्परा शरीर इंद्रिय प्राण समुदाय मिलकर के इस तरह चल रहा है संघात होने के कारण ये अन्य के लिए देह इंद्रिय प्राण बुद्धि आदि के स्वामी कोई दूसरा है उसके लिए तो करते हैं गृह प्रसाद प्रसाद बनाते हैं प्रासाद में इष्ट का पत्थर पाषाण सीमेंट चूर्ण लकड़ी सब तो मिल करके बनता है ये मकान मकान के लिए या दीवार के लिए ना छात्र के लिए है न दीवार के लिए दीवार मकान दरवाजा उनको छोड़ उनसे भी ना के लिए छात्र डालने के लिए मकान बनाएंगे दीवार खड़े करके छात्र डालने के लिए छात्र डालना फिर किसी दीवार को रखने के लिए ये सब जितने मिल करके अन्य के लिए होते है यह संघातपर संघात तत्परार्थ या संघातम तत्पराथम ये सब मिल करके करते हैं बुद्धि कार्य होने से ये परार्थ अन्य के लिए अन्य होता है पुरुष उसको भोग देने के लिए अप्र के लिए मिलकर करते हैं सार्थ पुरुष है पुरुष होता है सार्थ और ये सब परार्थ है बुद्धि पुरुष सार्थक हो तथा तो सर्वार्था व्यवसाय करते में बुद्धि क्लेश कर्म खलु कलेशम वासनादि भी विषयन्द्रिया सहत्य पुरुषार्थम अभिनिर्भर पराता क्लेश चाहिए कलेस हो गया कोई कोई क्लेश नहीं पढ़ता तो कले से पढ़ते बुद्धि खलु खलु ए, खलु बुद्धि खलु क्लेश कर्म वासनादि भीर विषयन्द्रिया सहत्य पुरुषार्थम अभिनिर्भर सी परा क्लेश कर्म वासना के विषय इंद्रिय संबंध होकर के मिलकर के पुरुषार्थम अभिन संपादय पुरुष को भोग अपवर्ग देती है बुद्धि इसलिए परार्था बुद्धि प्रयोग और प्रयोग करते हैं परार्था बुद्धि सहस्य कार्यवाद शयनासनाभ्यंग पक्ष क्या है पर बुद्धि दोनों हाँ बोलो पक्ष क्या है बताओ यदि कहेंगे वन्यमान पर्वत धूम बत्वार तो पक्ष क्या होगा क्या वर्ण्यमान पर्वत धूमवार पक्ष क्या होगा इसी प्रकार यहाँ परार्था बुद्धि को दिया तो देने से परार्था पक्षिया नहीं गे व्यमान पर्वत कह दिया तो बन्नीमान को पक्षो पर्वत को ताबे बनाने यहाँ इस प्रया क्या परार्था बुद्धि बुद्धि पक्ष है साध्य क्या होगा परार्थत्व बुद्धि में परार्थत्व है हेतु तो साहत्यकारिता साहत्य मिल करके बुद्धि करती साहत्य है साहत्यकारिता हेतु दृष्टान्त क्या है शयन आसन अभ्यंग शयन सया ख्या आसन है अभ्यंग देह में विलेपन करते हैं हल्दी आदि डाल करके साबुन जैसे लगाते हैं देह में स्नान करने के लभ्य विलेपन करते हैं ये सब मिलकर के जो करते हैं अन्य के लिए होते हैं इसी प्रकार यहां भी बुद्धि इंद्रिय प्राण सब मिलकर के कार्य करने से ये बुद्धि परार्थ है स्वार्थ नहीं पुरुषक तो न तथा पुरुष किसके साथ मिलता नहीं है असंग परार्थ नहीं हो सार्थ है अयमित स्वार्थ स्व स्व अर्थ स्व प्रधान है सर्वं पुरुषाय कल्पते कलपति पुरुषस्तु न कस्मी था सर्वम पुरुष आय पुरुष पूर्षा के सब कुछ है सब साधन पुरुषस्तु न कस्मी पुरुष किसके लिए नहीं सब पुरुष का है पुरुष के लिए पुरुष किसके लिए नहीं सुख चाहते कोई सुख चाहता है में कोई चाहे सब जाते है सुख का साधन कोई चाहता है मैं साधन नहीं सुख साधन चाहते सुख साधन क्यों चाहते सुख के लिए सुख क्यों चाहते हो सुख चाहते क्यों चाहते पता नहीं सुख साधन चाहते सुख के लिए सुख किसी कारण सुख चाहते ही तरह इच्छा अनदीन इच्छा विषय तुम सुख का लक्षण तर्क बताते हैं भोजन गृह पटल आदि वस्तु चाहते हैं सुख के लिए सुख इच्छा के अधीन इतर इच्छा, इच्छा, इच्छा, इच्छा, इच्छा होती है सुख इच्छा अधिन इच्छा विशेषत्व भोजन आदि में आ जाएगा सुख की इच्छा सब करते इच्छा का सुख हो गया किस इच्छा के अधीन सुख की इच्छा होती है इतर इच्छा के अधीन होती है सुख की इच्छा इतर इच्छा अनधीन अन्य इच्छा के अधीन नहीं इतर इच्छा अनधीन इच्छा विशेषत्व सुख में भोजन में इच्छा विषयत्व है किस इच्छा के अधीन इच्छा विषय तो है सुख इच्छा के अधीन इच्छा विषय तो भोजन में आया सुख इच्छा के अधीन भोजन की इच्छा है इतर इच्छा अधिन इच्छा विषय तो सुख साधन में आ जाएगा सुख तो में इतर इच्छा अन्य विषय तो ये लक्षण होता है प्रेम अन्यत्र आत्मार्थ नेवम आत्म पंचोदेश में अन्यत्र प्रेम है भोजन आदि में धन संपत्ति आदि में प्रेम आत्मा के लिए आत्मा में प्रेम किसके लिए गृह के लिए धन के लिए पशु के लिए, लिए पुत्र के, आत्मा के लिए नहीं बम अन्य आत्मा आत्मा में जो प्रेम है अन्य के लिए नहीं अन्य में जो प्रेम है आत्मा के लिए इसी प्रकार यहाँ जो कुछ करते हैं सब पुरुष के लिए पुरुष किसके लिए नहीं सर्वा सर्वम पुरुष पुरुष के लिए सब भोग देने के लिए सब साधने उसका ही उपकार तो अंग है पुरुष तो न कसम जीते पुरुष किसके लिए नहीं स्वतंत्र है यहां तक में हुआ बुद्धि पुरुष में वैधर्मात मे वैधर्म कहते बुद्धि पुरुष में तथा सर्वार्थ अध्यवसायक त्रिगुणा बुद्धि सर्वाथ अध्यवसायक सब को निश्चय करने वाले सर्वा ठीक है सर्वान् शांत घोर मूढ़ान तदाकर प्रणता बुद्धि अद्यवश्य सर्वान अर्थान जितने अर्थ है रूपरस घटपट आदि विषय सौ को निश्चय करने वाले बुद्धि है अर्थ किस प्रकार है शांत घोर मूढ़ान सत्व तो है तो शांत है रजगुण है घोर तमगुण है मूढ़ सौ विषय राज सत्व गुणात्मक है तदाकार परिणत बुद्धि बुद्धि भी विषयाकार हो जाती है तदाकर से परिणत होकर की बुद्धि विषय को निश्चय करते अद्यावश्यक निश्चिन्ती निश्चय करती है सप्तरजस्तम शांत परिणाम ये विषय जितने शांत घोर मूढ़ स्वरूप सुखत को महात्मा के सप्तरजस्तम त्रिगुण का परिणाम ये सिद्धा त्रिगुणा बुद्धि इससे क्या सिद्ध हुआ बुद्धि त्रिगुणा गुणा में कैसे समाचार होगा विग्रह त्रयो गुण हाँ एक वजन करो त्रयो एक वजन है ना हा त्रयो गुणा यहा आलोक के विग्रह कैसे होगा हा <laughs> त्री क्या क्या सुजत गुण गुण कैसे नहीं तीनों दोनों बहुत गुण जस त्रिगुणा त्रिगुना में आकार कहा आया आकर से आया आकार कहा जाप हो जाता है बुद्धि त्रिगुणा है सिद्धा त्रिगुणा बुद्धि न सेवम पुरुष ऐसा पुरुष ऐसा नहीं पुरुष क्या गुण है आ, तीन गुण कोई गुण नहीं एवं त्रिगुणात्मक नहीं द्विगुणात्मक नहीं गुणात्मक ही नहीं, नहीं। गुणान तो उपदृष्टा पुरुषि त्रिगुण्वाद अचेतना बुद्धि त्रिगुण होने से अचेतना तीन गुणात्मक है अचेतना और पुरुष क्या है गुणान तो पुरुष बीजे विराम चाहिए गुणान तो उपद्रष्टा गुण को प्रकाश करने वाले पुरुष है साथी ठीक है तत् प्रतिबिंबित पश्चाती पश्यति गुणों को तो देखता है पुरुष क्या उसमें प्रतिबिंबित तो हो जाता है न तो तदाकार परिणत इस बुद्धि जैसे घटो को प्रकाश करती है कटाकार बन जाती है पुरुष भी इस प्रकार बुद्धि के गुणों को, को प्रकाश करेगा क्या बुद्धिकार गुणाकार हो जाएगा पुरुष न तो तदाकर परिणते गुणाकार में परिणाम पुरुषों का नहीं होता है केवल गुण में प्रतिम्बित हो जाना ही उसको प्रकाश करना है उपसार करते उपसार होते अतो न स्वरूप इसलिए बुद्धि पुरुष के स्वरूप नहीं पुरुष बुद्धि का स्वरूप नहीं है यदि स्वरूप नहीं तो विरूप होगा अस्तुत ही विरूप अस्तुत विरूप हो कति भी विरूप नहीं ना अत्यंत विरूप अत्यंत विरूप नहीं विरूप तो स्वल्प है अत्यंत अत्यंत विलक्षण नहीं, कुछ सारुप्य ठीक है न्यंतरूप कस्मा यत शुद्धोपि प्रत्यानुप्य शुद्धत हे पुरुष शुद्ध होने पर भी प्रत्यानपश्य प्रत्याप्य होने से ही अत्यलक्षण नई वुद्धप्यस्त प्रत्यान पश्य यत प्रत्यय बौद्धम अपश्यति बुद्धिरयीत बौद्ध प्रत्यय बुद्धि का जो वृत्ति परिणाम है इसको प्रकाश करता है पुरुष तम अनुपतन अतदात्मा आप तदात्मा कैव प्रत्यय भाष्य बुद्धि में जो प्रत्यय परिणाम हुआ उसको प्रकाश करते हुए स्वयं तदात्मा का नहीं फिर तदात्मा कैव उसके जैसे लगता है फिर विषय विषय को ग्रहण करने वाले बुद्धि है पुरुष नहीं है पुरुष में भी विषयकारत्व तो जैसे लगता है इसलिए विरुप अत्यंत नहीं है तथा शुभ सम पहले कहा गया है अपरिणामिनी भुक्त क्षेत्री अप्रति संक्रम संक्रमाच परिणामिथे प्रतिसंक्रांति तदवृत्ति अनुपतती